सर्वदा प्रसंगि सर्वद्यातिधरवेग सद्राह्मण प्रस्यादि तरक्त जोगी ब्राह्मण तत्रापि यह अर्थ कर रहे हैं जब या योगी ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी संख्या प्रसंख्यान क्या है तो पहले तीसरे पद का चौहत्तर चौ चौनवे सूत्र विचार हुआ है तीन चौवन में विवेक जो सार्वज्ञ सिद्धि है वही प्रसंख्यान अरे उसी विषय का रूप फलों जो स्थिति है उसको प्रसंख्यान करके कहा गया विवेक ख्या से भी जन जो सर्वज्ञ भाव प्राप्त होता है सर्वज्ञता रूपी सिद्धि जो प्राप्त हुई थी उस सिद्धि से भी विरक्त हो जाए तथोपि न किंचित प्राप्त उस सिद्धि से भी किसी वस्तु या किसी फल का लाभ की अपेक्षा नहीं करता है तथा रक्त तार सिद्धि के विषय से भी जो विरक्त हो चुका है सर्वथा विवेक रेव बहुव ऐसे कि सर्वथा निरंतर विवेक ही होगी आप पुरुष ख्यात की अनुभूति पर्यंत विवेक का विच्छेद नहीं होगा पहले क्या कहा था नहीं विवेक ख्याति के पीछे भी पुरुष का पीछे संस्कार से, से अन्य चीजें भी आते रहते हैं चित्त वाले के संस्कार आते हैं लेकिन अब वो भी खत्म हो गया और अंत में क्या होता है संस्कार बीज अक्ष संस्कार बीचों थे ओ जब नष्ट हो जाते हैं नाश नत्यांतरान उत्पत्ति इस योगी के चित्र में अब जो जागरदारी के अन्य जो प्रत्ये होते थे आर्ष प्रत्यांतरिक उत्पत्ति नहीं होते हैं फिर क्या होता है उस समय कदाश धर्मेगो नाम समाधर भवती तब उस योगी की जो अनुभूति का स्वरूप होता है वो धर्म मेघ नाम से कहा जाता धर्म में सुपर्य क्या है अशुक्लूपम धर्मम अशुक्ल कृष्ठ रूपा जो धर्म उसी धर्म को क्या क्या है वो धर्म कैवल्य फलम अशुक्ल कृष्ठ रूपम कैवल्य फलम धर्मम सिंचति सदा इति में अर्थ मोक्षानुकूल ही चित्त के अपवर्गानुकूल ही वृत्ति इस चित्त के अंदर होने लगता है और पुरुष को इसलिए उसके अलावा किसी चीज को स्वस्वरूप का आनंद का के अलावा अन्य कोई अनुभव होता नहीं है तार समाधि का नाम धर्म मेघ समाधि बताए महाराज धर्म मेघ समाज मोक्ष होता है कहा कहने का मतलब के दोबारा क्लेश नहीं आएंगे तो तुम्हारी अविज्ञा माया जो है हमें क्लेश नहीं देगी हमें कर्म न करना पड़े कथित बिल्कुल नहीं तथा क्लेश कर्म निवृत्ति ही एक बार धरो समाधि में तक पहुंच गए उसके दो बार न क्लेश रह जाता है न कर्म ही रह जाता है क्लेश कर्म दोनों ही समाधि कर्माणी तस्मिन् दृष्टि पर सदा क्लेश और कर्म दोनों की निवृत्तियों तल्ला भार अविद्या क्लेशा तल्ला धर्मेघल्ला तल्लाभा समाज का लाभ होने से जो असम समाज की पराकाष्ठा है निर्बीज समाज का अंतिम स्वरूप है उसी का नाम धर्मेघ समाज है उसके लाभ होने से अविद्या क्लेशाहा समूल काशन कछिता जड़ सहित नष्ट कर दिया जाएगा कुशला कुशलाश्च कर्माश समूल घातम हता पवन कुशल और अकुशल समस्त कर्म और कर्मवासनाए भी जड़ सहित नष्ट हो जाते हैं इस प्रकार क्लेश अपना कारण विद्या सहित नष्ट हो गया और जब कर्म भी स्वकर्म के साथ नष्ट हो चुका तो जीवन में विद्वान विमुक्त जीवित रहते वक्त ही वह विद्वान मुक्त हो जाता है अकस्मात क्यों उनके तो जन्मादि का कारण क्लेशादि का कारण का कारण क्या है विपरीय ज्ञान क्रमान विपर्य, विपर्य है ना वो जो विपरीय ज्ञान है विपरीय नाम का जो एक वृत्ति विशेष है बस वही मुख्य कारण है सगल प्रकार के बंधनों का बस विपरीय नहीं रह गया जो भव का जन्म का कारण वो तो नहीं रह गया अतव जो है कभी ये विपरी भव से कारण जो भव का कारण जन्म का कारण ये विपर्य होता है क्षीण विपर्य नहीं कश्चित जा तो दृश्य ते बार विपरीय कक्षाय हो गया अविद्या सकल के क्लेश का नष्ट बात विपरीत का विनाश हो गया सकल प्रकार का जो विपरीत नष्ट हो जाने के बाद कश्चित क्वचित नहीं चाहतो दृश्य कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से, कहीं भी पैदा होता हुआ नहीं देखने को मिलता है जिसमें मानना पड़ेगा उसका पुनर्जन्मादि समाप्त हो गया न्याय सूत्रकारग अजन्म दर्शनार्थ ग जन्म आदर्श न सूत्र सूत्र में भी इस बात को स्वीकार करते करते हैं जो वीतराग पुरुष होता है सकल प्रकार के विषयों का सकल सिद्धियों से वृद्धि सिद्धियों से, से, से भी जिसके वैराग्य हो जाए ऐसा जो पुरुष होता है वीतराग पुरुष उसका जन्म देखने को नहीं मिलता अर्थ उसका जन्म होता ही नहीं, नहीं है जैसे लोग भी इस बात को मानते इसलिए मार्गों में मुख्य मार्ग है योग मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है लेकिन योग मार्ग पर चलकर सफलता जो पाना है वो ज्ञान और भक्ति के बिना नहीं हो सकता है तीनों की जरूरत है केवल भक्ति करने वाला भी माया जाल में चला जाता है केवल योग वाला भी माया मायाजाल में रह जाता है केवल ज्ञान तो महापाखंडी हो जाता है सबसे खतरनाक केवल ज्ञान वाला भक्ति वाला तो खतरनाक नहीं है योग वाला भी नहीं सबसे खतरनाक तो ज्ञान वाला है जो केवल ज्ञान वाला जो खुद तो नरक की तैयारी कर लिया अगले को भी नरक में डालने को त्यार रहता है ज्ञान सबसे खतरनाक नॉलेज इसके बहुत डेंजरस जिसने कहा बहुत खतरनाक अज्ञान तो पूर्ण ब्रह्म ही है ये थोड़ा ज्ञान है मैंने वही शब्द ज्ञान वही सबसे करना है। जो तीनों को समन्वय समन्वयकर्ताओं को जो जीवन को प्रयोग करता है इसमें हम लोगों के जितने भी शास्त्र आप देख लीजिएगा कर्म भक्ति ज्ञान कर्म उपासना ज्ञान की चर्चा हरेक शास्त्र हरेक शास्त्र कर्म को बताएगा फिर निष्काम कर्म करो बोलेगा हरेक व्यक्ति भक्ति की चर्चा करते हैं वहां भी कर निष्काम भक्ति करो अन्य भक्ति करो अभिविचारणी भक्ति करो ज्ञान देवी की चर्चा करते निज्ञापन जरूर करना मनन ज्ञापन के बिना के शब्द तो लटना नहीं शब्दार्थ नहीं रहना सब जगह सतर्क किया गया है और तीनों के बिना चलता नहीं तीनों को लेकर के हम ची रहे हैं तो शरीर है स्थूल भावना प्रदान हृदय है विचार प्रदान मन किसके पास है है कर्म प्रदान शरीर भावना प्रदान हृदय विचार प्रदान मन है इन तीनों को सही सही खुराक नहीं दिया जिसको जितनी चाहिए इन तीनों में से समझना पड़ेगा स्वयं हमें शारीरिक कर्म कितनी अपेक्षित है और वह कर्म निष्काम पूर्वक शास्त्र विद्रह वित्त निषिद्ध और वित्त को त्यागते हुए नित्य नहीं मित्त में ही केवल रहना शारीरिक कर्म का संतुलन हो जाता है शारीरिक शक्ति का संतुलन होता है हृदय में विज्ञान भावनात्मक शक्ति का संतुलन करने के लिए भक्ति रूप की जरूरत है ये भावनाएं सम्यक प्रकार से संतुलित न हो सम्यक प्रकार से सही दिशा में यदि प्रवाहित न किया जाए होदा क्या है छोकरियों के पीछे आदमी भाग जाता भावनात्मक शक्ति का संतुलन स्त्री शक्ति से पूरा हो जाता है बड़े बड़े महात्मा को भी देखने को मिला हैं? और फिर शिष्याएं बनाते हैं तो वो जो बोलेगी ना बस पास में खड़ी होकर के वो वाणी से उनकी संतुष्टि हो जाती है भावनात्मक शक्ति जरूर संतुष्ट हो जाती है <laughs> तो इसीलिए सतर्क हो जाओ और करना क्या चाहिए भक्ति करो उस भावनात्मक शक्ति को भगवान की ओर प्रवाहित करो सर्वोत्कृष्ट शक्ति संसार की स्त्री शक्ति के अपेक्षा से भी अरबों स्त्री शक्तियां भी उत्पल नहीं हो सकता उसके बराबर नहीं कर सकते ऐसा महान जो शक्ति दिव्य शक्ति ईश्वर शक्ति है उसकी ओर प्रभावित करना ही भक्ति है वही उपासना वही जो है उपासना उसके द्वारा हमें हृदय में विद्वान भावनात्मक शक्ति का संतुलन करना पड़ता है और मन महान शैतान है ना एमती माइंड है तो खाली मन तो खराब होता है इस विचारा तो श्रुति से युक्ति से मन के विचार की विचार्थक्ति का संतुलन करने के लिए ही ज्ञान की चर्चा हो तो स्वाध्याय प्रवचना व्याम मा प्रविध्यम का होगा इसको नित्य बनाए रखेंगे तो मन का खुराक पूरा होता है तो मन की खुराक स्वाध्याय हृदय का खुराक उपासना तो भक्ति और शरीर का खुराक निष्काम कर्म योग तो समय संतुलन करके जो व्यक्ति जिसकी जैसा जरूरत समझता है उतनी समय उन चीजों में लगा लेता है तो उसका व्यक्तिगत जीवन वास्तव में जिया बता रहे हैं और सफलता प्राप्त कर सकता है इसलिए कहते हैं यहाँ ऐसे व्यक्ति कभी राग वही व्यक्ति बीत हो सकता है नहीं तो विशेष आकर्षण करेंगे संस्कार और राष्ट्र उसकी ओर खेल खेले जाएंगे असंतुलित है ये तो जिसके घोड़े संतुलित नहीं जिसके बुद्धि विज्ञान जो है सार्थी जो है वह संतुलित नहीं है क्यों संतुलित नहीं है क्योंकि ये तीनों शक्तियां आपके संतुलित ये शास्त्रीय मार्ग में चलता हुआ हाँ एक रोड का नाम रख दिया लाल बहादुर शास्त्रीय मार्ग वो शास्त्रीय मार्ग में चल करके ऐसा अर्थ नहीं करना दिल्ली जाना पड़ेगा उस रोड पर चलने के लिए तो शास्त्रीय मार्ग अर्थात शास्त्र विधित अभिताजी को समझता हुआ कर्मो के मार्ग भक्ति का मार्ग और ज्ञान मार्ग पर चलता संतुलन कर लेता है उसे कोई गुंजाइश नहीं है की वह जावे और खर्च जावे नहीं हो सकता ऐसे व्यक्ति का पीछे गुरु की कृपा शास्त्र कृपा ईश्वर कृपा निरंतर छाया के रूप में शास्त्र है और सुरक्षित रहती धर्मो रक्षित रक्षता हम धर्मानुसारण चलेंगे तो अवश्य हमें धर्म की रक्षा करते आएगा और सही मार्ग में श्रीदा लक्ष्य की ओर ले जाता है जैसे वीत राग जन्म दर्शनात् एक लोग भी स्वीकार तदा सर्वावरण मलापे त्ञान तो से आनत्यात्म के अनंतर उस धर्म समाधि की अनुभूति के कारण तत्पश्चात ज्ञान की प्राधान्यता हो जाता है सूर्बभूता ज्ञान आत्मा का सुरता जो ज्ञान है सत्य ज्ञान अनद्रह्मस्वरूप अपना स्वरूप है उस ज्ञान स्वरूप की प्राधान्य इतनी बढ़ जाती है अब वाक्य सकल शरीर अंतकरण अहंकार मन बुद्धि सारी चीजें इतना गौण हो जाते हैं इतना हो जाते हैं ज्ञान अल्प हो जाता है और ज्ञान अनंत भाव को प्राप्त कर जाता है अनंत स्वरूप है ही हमारा अपना लेकिन वह उपाधि वशात जो परिचित स्वरूप को प्राप्त हुआ था वापस अपने अनंतता का अनुभव करने लगता है ज्ञान से आनंदता ज्ञान की अनंतता अनुभव होने लगती है और अतएव ये वो जब भाई जगत है वो आपके लिए तुच्छम अल्पमित क्यों ऐसे हुआ तथा उस धर्म समाधि काल में सर्वावरण बलापेतस्य सकल प्रकार के आवरण और मल ये आवरण के कारण से उत्पन्न कार्य का मल समस्त नष्ट हो गया रहित हो गया अके व्ञान अवसर अत्यंत विशुद्ध है आवरण और मल के कारण से ही यह ज्ञान अशुद्ध सा प्रतीत होता है अशुद्ध होता नहीं यथास्टिक कभी अशुद्ध नहीं लेकिन उस समय जब आपको सामाजिक सहयोग व साथ लाल रंग आज इस युक्त के समान भाषित होता है उसी प्रकार ऐसी आपकी ज्ञान की अनंतता और विशुद्धता कभी भी अशुद्ध और अंतवान नहीं हुआ लेकिन अविद्या कारण से, आवरण और से कर्द मल के कारण से, वह आशुद्ध के समान भाषित था अंतवान के समान भाषित हो रहा था वह अब दर्वेश समाधि में आने पर वह आवरण और मल दोनों का नष्ट हो जाने के कारण ऐसी ज्ञान अपने वापस अपनी अनंत रूपता का अनुभव कर पाते हैं और आप चित की जो शुद्धि है अंतर ज्ञान की जो शुद्ध रूपता है तो उसका अनुभव होने से यह समस्त जगत तुच्छ हो जाता है मिथ्याभूत हो जाता है तदा में तो जीवन मुक्ति अवस्था या मित्य उस जीवन मुक्ति अवस्था में ही यह सब कुछ होना है सर्वे ही क्लेश कर्मावरण विमुक्त से ज्ञान से आंतिम भवन सब प्रकार के जो क्लेश और कर्म इन सब का भी कारण कौन था और कर्म ही मले इन कारणे आवर है इन कारण है आवर अविद्या अविद्या क्षेत्र पत्र आरम कर दिया गया इसलिए उनसे विमुक्त से पुरुष से ज्ञान से आनतिम इन सब से रहित जब हो जाता है वह जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष योगी पुरुष का ज्ञान स्वरूप है वह अनंतता को वापस प्राप्त हो गया तमसा अभिभूतम आवृत ज्ञान सत्म वास्तव में आपके ज्ञान आप आवृत हो गया था कैसे आवरके तमसा आवरक तम से अभिभूत हो करके आवृत था आप ज्ञान सत्व वचै रजसा प्रवर्तित उद्घाटित और कभी कभी रजगुण के द्वारा प्रवृत्ति के लिए वो उठा दिया गया था ग्रहण समर्थन छोवती और ग्रहण के समय इसके योग्य भी हो गया अति ज्ञान को हम ग्रहण कर लेते ग्राही आकार तो प्राप्त हो ज्ञान भी आपके लगता है ग्राही है यदि ज्ञान आपका स्वरूप ग्राही हो ही नहीं सकता लेकिन आप क्या घटक ज्ञान हो गया भटक ज्ञान हो गया ज्ञान का प्रत्यक्ष लेते हो ज्ञान ग्राही हो जाता है यह सब क्यों हुआ आवरण और के कारण इसलिए कहते हैं क्वचिदेव रजसा प्रवृत उद्घाटित सन भवति समर्थम कभी तो तम के तरह होकर के आवृत ज्ञान सत्व रहता है तो कभी कभी रज तरह प्रवृत्त होकर उद्घाटित होकर के ग्रहण के योग्य होता रहा तक निश्चर मुक्त अवस्था में ग्रह समाधि काल में जब सर्वैर आवरण मलेर अपगतम अलम्वती अपगतमल अगगत मलमती सकल आवरण नहीं का मतलब आवरणमल कलगत मल पूरा मल भी नष्ट हो गया, पुरा नैवरण मलैर अपगतमल अपगतम मलम नहीं करना अपगत मलम मलन नपगत हो तदात तब त तो आनंदता माननी चाहिए तब होता ही है की इसका प्राप्त हो जाता है और ज्ञान की आनंदता से क्या हुआ ज्ञान से आनंद क्या ये मलपम संबित है वो हो जाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से दिन दहाड़े ग्रीष्म का व्याहन कालीन बारह बजे हो रहा है हैं भयंकर धूप होगा सूर्य भी पूरा प्रचंड आकार विद्यमान है उस स्थिति में एक खत्योत यही जुगनू है वह यदि प्रकाश करने का प्रयास करे तो क्या फर्क पड़ता है वे असर करेगा वो जुगनू भले उड़ते रहेगा एन जुगनू का उड़ने से उसके पंखों का नीचे जो प्रकाश है वह प्रकाश सूर्य के प्रकाश को फीका नहीं कर सकता तद्वत यहाँ पर भी है समझो यह जागृत काल में स्वरिय होता है शरीर में जीवन मुक्त शरीर विद्यमान है और शरीर में क्या होते रहते हैं नहीं इन चीजों से उसके हानि में नहीं नहीं होता और यदि कारण के बिना भी कार्य होने लग जाए संसार में तो ऐसी भी घटना घट सकती जो अगले श्लोक में बता कारण के बिना भी कार्य होने लगे है यह कारण बता विद्या नष्ट हो गया धर्म एक समाधि उसी बावजूद भी को अगर क्लेश रहेगा करम रहेगा कारण के बिना भी कार्य रहेगा ऐसा कोई कहता है तो परिषद मंत्र को लाकर के दे रहे हैं फिर ये भी होने लगेगा संसार में क्या होने लगेगा अंधो मणिजत तम अनुगुनिरा अवयत अग्रीवस्तम तुंचत तम अजिहो अभ्यपूजयत अंधा मणि का छेदन करने लगेगा मणि में छेद कर पाएगा अंधा भी बिना अंक का कोई मणि आदिओं का छेद कर सकता है क्या तम अनंगुली रहा अवैध और जिसकी कोई अंगुलिया नहीं उसने जो है माला बना दिया उन मणियों से अंगुली के बिना माला के रूप में मणि को पिरोना कोई सामान्य बात है होगी ये सब असंभव है अग्रीव स्तमृत मुंश तो जिसको गर्दनी नहीं माला से पहन करके सुशोभित हो गया और इस स्तुति कौन कर रहा है सारी घटनाओं को देकर स्तुति करने आरण का मंत्र है एक ग्यारह थोड़ा पाठ वेद है वहाँ अंधो मणिम अविंदत वही है तम अनंगुलिर आक भी अग्रीव प्रत्यमुंचत ये भी वही है अंतिम में अंतर पड़ गया मंत्र का अंतिम पाल थोड़ा है है तैत्रारण्य का ग्यारह इस प्रकार से कारण के बिना भी कार्य होने लग जाए तो ये इस तरह की घटनाएं भी होने लगेंगे संसार में अतिव्य मानना पड़ेगा कारणाभाव कार्यो पिना यवा क्लेश कर्मी ना ज्ञानी के प्रति ये अच्छा तथा कृदार्था परिणाम क्रम समाप्ति गुणा तथा कृदार्थनाम परिणाम क्रम समाप्ति गुणाराम इसलिए ऐसे योगी ज्ञानी के प्रति ये गुण कृतार्थ हो गए इसलिए दोबारा परिणाम क्रम उनके समक्ष होता नहीं परिणाम क्रम की समाप्ति हो जाती है तथा धर्म एक फलीभूत वैराध्यात्मक अनंत ज्ञान प्राप्ति अनंतरम पुरुषख्याति विरुद्ध निरुद्ध विवेक ख्याति निरुद्ध हो गई और पुरुषख्याति प्रकट होगा विद्ध हो गया उसके कारण से धर्म एक समाज की अनुभूति होने के पश्चात तो वह पर राग का पूर्ण रूपता को प्राप्त राग पुरुष जिसके अंदर ज्ञान की आनंदता की प्राप्ति होने के पश्चात तथा, उसके बाद गुणों का हिम्मत नहीं है कि उस पुरुष को भोग दें ये जो गुण है जिनके स्वभाव है भोग और अपवर देने के स्वभाव वाले जो गुण वे अपने आप क्या मानते हैं कृतार्थ मान अपने आप को कृतार्थ मानते कृतार्थाराम गुण आराम अतः जो कृतार्थ मान लेता अगर आज उसकी प्रवृत्ति नहीं होती जैसे आप भोजन तृप्त हो जाते हैं बाद में कहा भी क्या एक एक लड्डू केले तुमको 50 रुपया दूंगा खाओ तब नहीं अब बाप खाएगा खतरा अभी भी टकार आ रहा है तो फिर खाने लगूंगा तो ठूसूंगा तो क्या होगा आप पचास रूपये का लालच नहीं देखेंगे आप जिंदा रहने का सोचेंगे ज्यादा खाऊंगा तो खट मै न तो तृप्त पुरुष के सामने भोजन जैसा यथा निरर्थक हो जाता है तुम है वो त्रित गुण होने के नाते भोग अपर दो गुण भी विरक्त तांग ना। तो हो जाता कदार्थाराम गुणाराम परिणाम क्रम समाप्त परिणाम क्रम पहले वर्णन हो चुका है क्रम का वर्णन हो चुका है क्रम क्या चीज है और परिणाम क्रम जो है वो समाप्त हो जाता है तर धर्म से उदया धर्म सामिक उदय होने से कृतार्थ गुणाक्रम कृता गुणोंगा जो परिणाम क्रम है वह तो नहीं पिछाप्त क्रम व्यवस्था उत्साह तो कृत भोगाप वर्ग वाले जिनके परिणाम क्रम साम चुके हैं ऐसे ही जो गुण है एक क्षण भी बाद में टिक नहीं सकते तब तक ये सब क्रम है परिणाम क्रम जब तक आप अपने आप को नहीं जान लेंगे तब तक उनकी नाच ना जैसे जब तक आदमी अपने औकात को नहीं समझता है तब तक औरत उस आदमी को नछाती रहती है ये संसार का स्वभाव है यदि आदमी अपने औकात में आ जाए तो हिम्मत है कोई औरत उस आदमी को हिला दे कोई भी पत्नी अपने पति को नचा नहीं सकती यानी पत्नी तब तक तो पति को नचाती है जब तक पति अपने औकात में नहीं रहता है और उसका लट्टू बना रहता है सां की कार्यक्रम यही दृष्टान दिया इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सांघ के लोग संबंध सां के कार्यक्रम में यही दृष्टान दिया और जिस दिन पुरुष अपने स्वरूप स्थिर हो जाता है ना फिर वह अपने आप लज्जित हो जाते इससे तो हम कम्पीट नहीं कर सकते तो इसी प्रकार यहाँ पर भी है ये जो गुण है जब देख लेते पुरुष अपने स्वर पर स्थित हो चुका अब हमारे नाच में नाचने वाला नहीं तब स्वयं ही वो गुण विरक्त हो जाते है तरह से ये गुण का गुण का तो उसकी अक्ल तो होता नहीं है चेतन्य के कारण अक्ल उसमें लग रहा है लेकिन उनका परिणाम क्रम का जो स्वभाव था ये प्रकृति का स्वभाव है परिणाम प्राप्त हो जाना और उस परिणाम का स्वरूप का स्वभाव परिणाम तो क्रम की समाप्ति हो जाती है अच्छा कोय क्रमो नाम है परिणाम क्रम क्या है जो समाप्त होता है बोल रहे हो आप यदि पूर्व चर्चाएं हो चुकी है फिर उपसंहार करने के लिए दो समझाना चाहते हैं अतीत वर्तमान और अनागत नाम का जो चक्कर है ना ये समाप्त पूर्वोत्तर क्षण को लेकर के तो क्रम होता है अक्रम समाप्त नहीं मतलब कि आप काल से परे हो गए नाम का पूर्व है न पर होने वाला है न वर्तमान ही रह तो क्रम व नाम चेत आ क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्रह क्रम क्षण प्रतियोगी कर दिया क्षण प्रतियोगि नौ क्षण में सिद्धेश क्षण प्रतियोगि नौ निरूपको यही दो क्षण ही प्रतियोगी के रूप में विद्यमान होकर निरूपण करते हैं जिसका उसका नाम कर क्रम का निरूपक है क्षण्वय यदि दो क्षण है ये नहीं तो क्रम ही नहीं रह गया समाप्त हो जाएगा यह विचार करे विचार विज्ञानवादियों का खंडन करते हुए कहा था क्रम के बिना पूर्वोत्तर व्यवस्था संबंध जोड़ नहीं सकते यार अत क्षण प्रतियोगिना यस क्षण प्रतियोगी कौन है वो क्रमा का विशेषण क्रम बिना काम से कम दो क्षण होनी चाहिए काम से कम दो क्षण के बिना जो है आप क्रम को तय नहीं कर सकते दो हो तब विचार किया जाए कौन सा पहले था कौन सा बाद में पौर्वा परिक्चय होने के बाद आप सहेंगे इन दोनों के बीच में क्रम निश्चय होता है इसे न्यूनतम अपेक्षित पदार्थ दो है क्रम का निश्चय करने और या काल कोई लेकर पुनरअभिजन्म पुनरअिमरण है ना पूर्वोत्तर जन्म आदि मरणाली को लेकर व्यवहार होता है वही बंधन है वही संसार वही इसीलिए मुक्ति का मतलब क्या कर्म का अभाव हो जाना पूर्वोत्तर जन्म धारा की अभाव हो जाना ही क्रम का अभाव इसलिए कहते कि देखो क्षण होता है यह क्रम इन क्रम को कैसे ग्रहण करें परिणाम अपरांत निर्गरा परिणाम का पूर्वान और अपरांत होता है पूर्व अवस्था में क्रम नहीं तय होगा अगला ने परिक्रम निर्णय हुआ फिर जब तो पूर्व है तो वर्तमान है वर्तमान में क्रम निर्णय नहीं होता यह वर्तमान जब अतीत हो जाता है और अनागत जब वर्तमान में आ जाता है तब आप कहेंगे वो जो पीतता था कल तो आज तो कल और आज के समय जोड़ पाएंगे और आज को लेकर आज ही में क्रम नहीं ग आज का चीज जब तक तो कल नहीं बनेगा तब तक इसका क्रम निर्णय इसे क्रम के लिए जो होता है परिणाम का दूसरा हिस्सा है, है वो अपरांत जो अगला होने वाला जो होता है तो उसी के आधार पर क्रम का ज्ञान होता है क्रम को ग्रहण कर इसे परिणाम अपरांत निर्णय दृष्टांश उसको समझना पड़ेगा मृत्यु का है? कपड़ा है कोई भी चीज उस कपड़ा जो बना बोल रहे हैं इसका पूर्वांत अवस्था क्या था हुँ? तंतु धागे थे धागे का गोला आ गया था मशीन आठ लगा दिया अपने धागे के गोलों को और गोलों से निकलाया वो धागा आतान बितान वी चुलाहे का यंत्र में तो पूर्वांत का तंतु अपरांत हो गया पट यह अनिश्चय आप अनुभव कर रहे दोनों को तभी आपके कहेंगे तंतु और पट का क्रम निश्चित हो गया जब पूर्वांत मृतिका अपरांत घटे, है मध्यमे कई अवस्थाएं हो सकती वहां भी आप गणना कर सकते हैं। यहां मध्य पिंड ले सकते हो कपाल ले सकते हो प्रगट न तो पूर्वांत मृतिका अपरांत पिंड फिर पूर्वांत पिंड अपरांत कपाल, पाल पूर्वांत कपाल अपरांत घट इस प्रकार से मृत्यु का अत्यंत पूर्वांत हो जाएगा और घट अंत्यावी अत्यंत अपरांत हो जाएगा तभी इनका परस्पर पूर्वोत्तर का निर्णय होगा तो इनके क्रम को भी हम ग्रहण कर सकते हैं जब तक घट नहीं हुआ हो तब तक मृत्यु का और घट का क्रम ग्रहण नहीं होगा धागे है तो धागे पड़े हुए हैं तो उस अवस्था में आप पट का धागों के साथ कर्म ग्रहण नहीं कर सकते जब उन धागों में कपड़ा बन जाए तब आप कहेंगे कि हाँ इस धागों का कपड़े का संबंध है अतः यहाँ पर धागा और कपड़े के बीच में क्रम है उन्हें तो पता नहीं क्या हुए? वो धागे से कपड़ा बनने कोई जरूरी है क्या इसलिए कहते हैं मृदु पिंड घटक का चूर्ण काराम परिणाम पूर्वांत पिंड अपरांत कण मृतिकाल में आप देख रहे हो घट कपाल पिंड चूर्ण ये घट बनने घट का क्रम क्या बनता है घट का सबसे पहली अवस्था है वहां पिंड उससे पहले चूर्ण का चूर्ण से कर्ण थे कणों को आपने पिंडाकार दिया पिंडाकार से बन गया वो कपाल आकार कपालकार से घट मृतिका का जो कण रूप है वो पूर्वांत परिणाम पूर्वांत स्मृति तो छोड़ करके दृष्टान में क्या ले रहे हैं पूर्वांत क्या लिया? पिंड कोई ही पूर्वान्त और अपरांता इति पूर्वोत्तर अवधि ग्रहण आपको लहना पड़ेगा को कान को को एक को पूर्व में पाल में लेना पड़ा पिंड को पाल पिंड को पूर्व में लेकर ये जब लेंगे आप पुरोत्तर अवधि ग्रहण क्रमो निष्कृष पुरोत्तर ये अवधि ग्रहण के द्वारा ही आप क्रम को भी दोनों से निचोड़ के निकाल के अनुभव कर सकते इसी वजह परिणाम अपरांत ग्राह्य क्रम विस्तार विस्तारण भाष्यकार कह रहे हैं देखिए क्या कहना चाहते क्षण आनंतरी क्रम क्रम का लक्षण क्या है क्षण क्षण अनंत आत्मा क्षण के पूर्वोत्तर के आनन्तरता स्वरूप वाला है क्रम परिणाम से अपरांत अवसानी न गृह परिणाम का जो अंतिम स्वरूप है उसके द्वारा उसका क्रम का ग्रहण होता है नहीं अनुभूत कर्म नवस्य पुराणता वस्त्रस्य से भवति भवती जब तक आप क्षणों के क्रम का नहीं करते हो किसी भी कपड़े को नया को पुराना हो गया ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते नवस्य पुराणता नवस्य वस्त्रस्य वस्त्रस्य से पुराणता अंत न भवती अंत में किसी पुराणता का व्यवहार नहीं कर पाओगे यदि आपने अनुभूत क्रम क्षण यदि क्षणों के क्रम का आपने अनुभव नहीं किया है तो किसी भी नए कपड़े को कुछ समयों के बाद हो, आप उसमें पुराना ये व्यवहार नहीं कर पाएंगे इस प्रकार से अनित्य घट पथ में दृष्टांत में घटा करके अनित्य दृष्टान्तों में घटा करके प्रणाम को अब घटाएंगे हम गुणों रूपा नित्य नित्य गुणों में इसके नित्य क्रमो दृष्ट अर्थात अनुमित नित्यों में भी नित्य हो गया गुणों में भी हम इसी प्रकार से क्रम का अनुमान अनुमान कर लेंगे प्रधान अनुमान क्या होगा प्रधान क्रमो अस्थिर विकार ही विकारवत्ता विकार प्रधान में भी मूल प्रकृति त्रणात्मिका जो समावस्था जो माना जाता है उसमें भी परिणाम क्रम है क्यों प्रणाम पर बोध्य क्रम वहां पर विद्यमान है क्योंकि वो विकारवान है परिणामी होने से प्रणामित्वा विकारित्वा गतव्त पृष्ठाग्राम इस अनुमान से हमने सिद्ध कर लिया नित्यभूता प्रधान में भी क्रम, क्रम। वाय परिणाम का पूर्वांत और अपरांत होता है लेकिन नित्यों में रहने वाला जो परिणाम क्रम है परिणाम से बुद्धिक्रम हो वह दो प्रकार का तत्र त्वीकियम नित्यता नित्यता विषय में दो प्रकार की माननी पड़े एक ऊटस्था नित्यता दूसरी परिणामी नित्यता एक का नाम ऊटस्थ नित्यता और दूसरे का नाम परिणामी नित्य था और उसमें भी क्यों क्योंकि पुरुष है ना ये पुरुष भी तो नित्य है उससे भी परिणामी नित्य माननी पड़ेगी उसमें कौन से नित्य परिणाम मान नहीं सकते वहाँ देख रहे वहां कूटस्थ नित्यता कल्पना कहते देखो तुटस्थ नीति पुरुष से परिणाम नित्यता गुणान जो कूटस्थ नित्यता है वो पुरुष के अंदर देखने को मिलता है और परिणामी गुणों में लिखने को मिलता है जिसमिन परिणाम में माने तत्तम नवीन थे नित्य का लक्षण कर रहे हैं देखो हमारे नित्य क्या है जिसके प्रणाम होने पर भी उसका तत्व सज्ज स्वरूप में कोई हानि न हो उसी का नाम नित्य जैसे गुणों का प्रणाम होने के बावजूद भी साम्यवस्था का प्रधान में, में प्रकृति में किसी प्रकार का शुरू हानि नहीं है ते हुए उसमें परिणाम इसे पुरुष जितना भोग करता पुरुष को भोक्ता मानते हैं ना योग और सांख्य वाले वह वा विषय को तो भोग करने के बावजूद भी फर्क नहीं पड़ता उसके चिदानंद रूपदान में निराकार में और उसकी जो अशुक्ल कृष्ण रूप की प्राप्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता उसको हमकूटस्थम विमान है स्वरूपम न विहनते नतीत अवस्था में आपरो न वर्तमान अवस्था में अवस्था से परिचिन नहीं होता उस वस्तु का नाम नित्य है उदय सुच तत्व अनु और इन दोनों में कौन दोनों गुणों में और पुरुष में इन दोनों में उनके अपने तत्व प्रज स्वरूप है किसी भी अवस्था में कभी भी अभिघात या नाश या हानि किसी प्रकार का फरक विकार नहीं होता इसलिए इन दोनों को हम नित्य मानते हैं ये एक तत्र गुण धर्मेश बुद्धिया परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रमो लब्ध परिवसाना गुण धर्मेश बुद्धिया इनमें भी दोनों में से तत्र कह इन दोनों में से भी जो गुणधर्मेश शब बुद्धि गुणधर्म कौन गुण का कार्य गुणधर्म गुण का कार्य बुद्धि इनमें परिणाम के उपरांत के द्वारा कराईभूत क्रम सर्वानुभव सिद्धर व्यक्ति हर बच्चा है? अनुभव करता कि नहीं करता है मेरी बुद्धि पहले ऐसी थी अब ऐसी हो गई मैं इतना पढ़ा लिखा था इतना पढ़ा लिखा हो गया मैं ये पहले नहीं जानता था अभी जान लिया तो so, बुद्धि के परिणाम मन के परिणाम अहंकार का परिणाम और बाग न होता सगल कार्यों का परिणाम को लगभग हर व्यक्ति अनुभव कर रहा है अतः इन सभी वस्तु में तिमान जब परिणाम ग्राह्य क्रम सर्वानुभव सिद्धवाग नहीं हुआ इसे कहते बुद्धियादियों में गुण धर्म गुण कार्यूत बुद्धियादियों में परिणाम की जो अपरांत के द्वारा ग्राही क्रम है, है वो लब्ध पर्यवसान सर्वानुभव सिद्ध होता है अले इन दूसरों में उस क्रम का परवसान लाभ होता है सर्व का अनुभव होता है लेकिन अन्यत्र अनुभव नहीं भी होता ऐसी जगह जगड़ा है नित्येश धर्मेशु तो नित्य है ऐसे धर्मी है उनमें भी पुरुषों नहीं लेना गुणों में जो परिणाम होता है उस परिणाम के द्वारा होने वाला क्रम को कोई ग्रहण नहीं कर पाता क्योंकि तो पहले विचार आ चुका है कई बार बुद्धि अपने कारण होता प्रधान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सो ग्रहण कभी नहीं कर सकता इसलिए कहते हैं नित्यो धर्मेश गुणेशो अलब्ध परिवसान एक क्रम क्या है इसका निश्चय आप, आप कर नहीं सकेंगे अनुभव नहीं कर सकते और कूटस्थ रितेश प्रतिष्ठे मुक्त पुरुषेश स्वरूपास्ता क्रमे न पर्यावसान कूटस्थ रित पुरुषों में भी विशेष रूप से भी सर्वमात्र प्रतिष्ठित जो मुक्त पुरुषों की बात करें वह स्वरूपास्तता भी क्रम के दुरा अनुभव में आता है हम ब्रह्मास्मि यह अभी निरंतर अनुभव में हो रहा है उसको हम आत्मा स्मी हम मुक्तो अस्मी निरंतर अनुभव में आ रहा है स्वरूप की आस्थिरता क्रमेण अनुभूय परिणाम क्रम से वृत्ति परिणाम ब्रह्मा का वृत्ति निरंतर चल रहा है और ब्रह्मा वृत्ति निरंतरता का भी पूर्वोत्तर हो क्रम होने के नाते वहाँ क्रम का ग्रहण होता है प्रतिबोध भीता मत में भी गया एक ब्रह्मा का प्रति दूसरी ब्रह्मा का वृत्ति भी ले लो निरंतर ब्रह्मा का वृत्ति चलते रहता है उन सगल ब्रह्मा का वृत्ति विशेष और वृत्ति के बीच जो सामान्य उन सारे चीजों को ग्रहण कर रहा है आते हो वो वह क्रम का ग्रहण होता है लेकिन वह क्रम भी अलब्ध पर्यवसान तथा अलब्ध पर्यवसान वहा अंत को लाभ नहीं करने वाला वस्तु बनता है क्यों शब्द पृष्ठी अस्तित्व अस्तिक्रियम उपाध कल्पित क्योंकि वहा वास्तव में न वृत्ति है न का विषय है न कुछ है एक व्यवहार मात्र ब्रह्म ज्ञानी अपना ब्रह्म निष्ठापन कर अपना स्वरूप प्रतिष्ठित है, है? ऐसा व्यवहार होता ही नहीं होता लोगों में समाधि में रहते हैं ये सब शब्द सुनने को मिलते हैं महाराज जब क्या कर रहे हैं हम दर्शन करने आए नहीं नहीं महाराज जब समाधि में बैठे हुए हैं जो तो बोलते तो व्यवहार होता है की नहीं होता तो ये जो व्यवहार के लिए मात्रम कल्पना कर रहे हैं कि वहाँ भी अस्तित्व की क्रम चल रहा है स्वरूपता का क्रम पूर्वक अनुभव होता है ऐसे व्यवहार मात्र कहा जा रहा वास्तव में वो ल्ब परिवार वाला है पर उसमें कोई ग्रहण नहीं कर सकता कोई वो नहीं कर सकता है उसमें एक आकार है वहां पर प्रज्ञान घने वहा पर लहर वहर कुछ नहीं ये तो अज्ञानी का दृष्टि से बोलना पड़ता है जहाँ हमारा समाधि में बैठे हुए वाले सो रहे वाला सोना है ना समाधि कुछ भी नहीं है ना हो तो ब्रह्म है ब्रह्म में ना सोना होता है ना समाधि होता है ब्रह्म को सोता है क्या सो जाता काम भ्रम कभी सोता नहीं है नम की समाधि होती कभी ये सब नविद्या आरोपित है अविद्या के दर परिकल्पना है जिसकी जैसी स्थिति बनती है उसकी आधार पर अनुमान करके कहा जाता है इसलिए कहते हैं शब्द पृष्ठ शब्दानुसारी होकर के केवल अस्तिक्रिया को लेकर के कल्पित व्यवहार व्यवहारता के द्वारा व्यवहार करने वालों के द्वारा एक कल्पना मात्र कर लिया जाता है वास्तव में वहाँ एकदशी व्यवहार करना असंभव है तो